विशेषों महाभूतों में एक बार में ही जल के बुलबुले के समान तथा जल में स्थित वह बेहद अंड उत्पन्न हुआ उसी बेहद अंड में परमेश्वर के स्वस्त स्वरूप कार्य का कर्म सिद्ध निस्पन्न हुआ प्राकृत अंड में क्षेत्रग्य आविर्भूत हुआ जो ब्रह्मना नाम से कहलाया वे प्रथम शरीर धारण करने वाले हैं वे पुरुष क और समस्त प्राणियों के आदि कर्ता वे ब्रह्मा सर्वप्रथम अपन्न हुए प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस हिरण गर्भ कपिल छंद मूर्ति तथा सनातन कहा जाता है उस परमात्मा का गर्भ वेस्टन था मरु पर्वत थे, गर्व के आवरण रूप, चरण जरायों तथा गर्भोदक थे सभी समुद्र। उस में देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण दिश उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड बाहर की ओर अपने से दस गुने अधिक जल से घिरा हुआ है और जल बाहर से अपने से दस गुने अधिक तेज से आवर्त है तेज बाहर से अपने से दस गुने अधिक वायु से आवर्त है इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है जैसे अहंकार महत्तत्व से आवृत है वैसे ही महत्तत्व अव्यक्त से आवृत है ये लोग सर्व तत्त्व महान स्वरूप वाले हैं इन लोगों में उन्हीं के आत्मरूप ऐश्वर्य संबंध तथा योग योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं और अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं वे सभी पुरुष सर्वज्ञ शांत रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं विह्मांड इन्हीं प्राकृत सादा वण से आदत है ब्राह्मण इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह माया बहुत ही गहन है बीज रूप से मैंने जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है यह प्रकृति या माया अन्य और कोई नहीं प्रजापति की ही परामूर्ति है ऐसा वेदों का अभिमत है सात लोकों के क्रम से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमेश्‍ति देव का दूसरा शरीर है वेदों के अर्थ को ठीक-ठीक जानने वाले बतनाते हैं कि सुने के समान वण वाले पीत अंड से प्रदुर्भोत हिरेण भगवान ्रुंझा भगवान के तीसरे रूप शरीर है उनी भिमान का जो रजों गुणयुक्त अन्य रूप है वे ही चतुर्मुख तथा। संसार की सृष्टि करते हैं स्वयं विश्वेश्वर विस्तृतोमुख विश्वात्मा भगवान विष्णु सत्गुण का आश्रय ग्रहण कर उत्पन्न हुए संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्व आत्मा रुद्रदेव तमोगुण का समासंयन कर संसार का संहार करते हैं एक होने पर भी वे नरगुण, नरंजन, महादेव, सुष्ठित, पालन और संधार रूपी तीनों गुणों के कारण तीन रूपों में स्थित हैं। वे कभी एक, कभी दो, कभी तीन तथा कभी अनिम तरूप धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर, परमात्मा, अपनी लीना से अनेक आकार क्रिया रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संघार कर डालते हैं भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संघार करते हैं अपने को रूपों में विभक्त कर तीन में प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार वे विशेष रूप से और का कार्य करते हैं चूंकि वे स्वयं ही प्रजा की सृष्टि करते हैं उसका पालन करते हैं और स्वयं उसका पूर्ण संहार करते हैं इसलिए तीनों कालों में सत्व रज तथा तम रूप द्वาทूप होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं प्रारंभ में वे सनातन हिरंगे गर्ह तदुरभूत हुए आदि में उत्पन्न होने से वे आददेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं इसलिए प्रजापति इस से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं इसलिए महादेव कहलाते हैं वे ब्रह्मा तथा परम होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं सबको अपने वश में रखने वाले परंतु स्वयं किसी के वश में न रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं उनकी सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और में सब कुछ करने के कारण हैं किसी के द्वारा तथा सर्वप्रथम होने के कारण स्वयं हो इस नाम से कहे जाते हैं सभी मनुष्यों के लिए आयन आश्रय स्थान है इसलिए नारायण कहे जाते हैं संसार का संहार करने से हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विश्व कहलाते हैं वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने से ओम कहलाते हैं सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्म स्वरूप होने के कारण वे सर्व कहे जाते हैं वे मन हैं इसलिए शिव और सर्वत्र व्याप्त होने से विभु तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं और अधिक कहने से क्या लाभ यह सारा जगत बंधमय ही है और वे परमेश्वर अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक क्रीड़ाएं लीलाएं करते रहते हैं हे ब्राह्मण मैंने संजीव में इस अवबुद्धि पूर्वक हुए प्राकृत सर्ग प्राकृत किया अब आप लोग दुनिया की सृष्टि के संबंध में सुनें। इति सेकर्म पुराणे खटसहस्त्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे चतुर्थो अध्यायः पांचवा अध्याय दुनिया जी की आयु का वर्णन युग मनवंतर तथा कल्प आदि काल की गणना प्राकृत पले तथा काल की महिमा का वर्णन श्रीकूर ने कहा स्वेस्त ब्राह्मणों स्वयं हुए के विते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता संचेप में काल की गणना दो परार्ज कही गई है वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है अपनी मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है दिग्युत्तम 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है तीस कास्था की एक कला और तीस कला का समय एक महुर्त काल होता है, उतनी ही संख्या अर्थात तीस महुर्तों का एक मानवी अहुरात्र रात दिन होता है, उतनी ही अर्थात तीस अहुरात्रों का एक मास होता है जो दो वाला है। तृ मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से दो अयनों का एक वर्ष होता है दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन होता है श्री ने ब्राह्मणों से कहा दिग्विजय द्वारा हजार वर्षों का सत्य त्रेता एक्याद नामक से एक चतुर्युग होता है उसके विभागों का वर्णन सुनो 4000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है सत्ययुग की उतनी ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा सद्यांश त्रेता युग का संनिकाल होता है सत्ययुग के सद्यांश को तीन सौ, दो सौ तथा एक सौ इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य छः सौ वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तथा संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः तीन, दो तथा एक दिव्य वर्षों की कही गई हैं। कुछ अधिकता के लिए यही दिव्य हजार वर्षों का काल परिणाम कहा गया है इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर का समय कहा गया है ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन मनवंतर होते हैं वे सभी सायन भू प्रथम मन आदि तथा सावरनिक अष्ट मन आदि मन हैं उन मरेशरों, मनवंतरादिपुं के द्वारा सात दीपों तथा पर्वतों वाली इस तथ्य का पूरे एक हजार युगों तक तालम किया जाता है।